प्रश्न आप कहते हैं जियो अभी और यहीं पर स्वयं को देखकर हमें अभी और यहीं जीने जैसा नहीं लगता वर्तमान में जीने की बजाय भविष्य की कल्पना में जीना ज्यादा सुखद लगता है तो क्या करें तो जियो वैसे ही जियो अनुभव बताएगा कि जो सुखद लगता था वो सुखद था नहीं प्रश्न से इतना ही पता चलता है कि प्रौढ़ नहीं हो कच्चे हो अभी अभी जीवन ने पकाया नहीं अभी मिट्टी के कच्चे घड़े हो वर्षाएगी बह जाओगे अभी जीवन की आग ने पकाया नहीं क्योंकि जीवन की आग जिसको भी पका देती है उसको ये साफ हो जाता है क्या साफ हो जाता है एक बात ही साफ हो जाती कि भविष्य में सुख देखने का अर्थ ही यही है कि वर्तमान में दुख है इसलिए भविष्य के सपने सुखद मालूम होते हैं थोड़ा सोचो जो आदमी दिन भर भूखा रहा है वो रात सपने देखता है भोजन के लेकिन जिसने भरपेट भोजन किया है वो भी कहीं रात सपने देखता है भोजन के देखे तो पागल जो तुम्हें मिला है उसके तुम सपने नहीं देखते जो तुम्हें नहीं मिला है उसके ही सपने देखते हो वर्तमान तुम्हारा दुख से भरा है इसको भुलाने को अपने मन को समझाने को रिझाने को राहत के लिए सांत्वना के लिए तुम अपनी आंखें भविष्य में टटोलते हो कोई सपना कल सब ठीक हो जाए उस कल की आशा में भरोसे में आज के दुख को झेल लेते हो मंजिल की आशा में रास्ते का कष्ट कष्ट नहीं मालूम पड़ता पहुंचने के ही करीब हालांकि वो कभी आता नहीं आज जिसको तुम आज कह रहे हो ये भी तो कल कल था इस आज के लिए भी तुमने सपने देखे थे वो पूरे नहीं हुए ऐसा ही पिछले कल भी हुआ था और पिछले कल भी हुआ था और यही आगे भी होगा अगर तुम्हारा आज सुखपूर्ण नहीं है तो दुखपूर्ण आज से सुखपूर्ण कल कैसे निकलेगा थोड़ा सोचो आज कहीं आकाश से थोड़ी आया है तुम्हारे भीतर से आया है तुम्हारा आज अलग है मेरा आज अलग है कैलेंडर के धोखे में मत पड़ना कैलेंडर पर तो तुम्हारा भी आज वही नाम रखता है मेरा आज भी वही नाम रखता है लेकिन यहाँ तुम जितने लोग बैठे हो इतने ही आज हैं पूरी पृथ्वी पर जितने लोग हैं इतने आज हैं और अगर तुम पशु पक्षियों और पौधों को भी गिनो तो उतनी ही संख्या है कैलेंडर बिल्कुल झूठ है उससे ऐसा लगता है एक ही दिन है सबका रविवार तो सभी का रविवार जरूरी नहीं किसी की जिंदगी में सूरज उगा हो तो रविवार और किसी की जिंदगी में अंधेरा हो तो कैसा रविवार आज कहीं आकाश से नहीं उतरता है समय कहीं बाहर से नहीं आता है समय तुम्हारे भीतर से पैदा होता है तुम ही आज को जीकर कल को पैदा करोगे तुम्हारे ही गर्भ में निर्मित होता है कल कल निर्मित हो रहा है आज और इसलिए मैं कहता हूं आज और अभी जी लो और इतने आनंद से जियो ऐसे भरपूर जियो कि जो तुम्हारे गर्भ में निर्मित हो रहा है वो भी रूपांतरित हो जाए वो तुम्हारे आनंद को पकड़ ले अगर आज तुम दुख में जी रहे हो कल की आशा कर रहे हो सुख की आशा से पैदा नहीं होगा कल कल तो तुमसे पैदा होगा तुम जैसे जी रहे हो उससे पैदा होगा तुम्हारे अस्तित्व से पैदा होगा तुम्हारे सपनों से नहीं समझो एक माँ बीमार और उसके गर्भ में एक बेटा है और रुग्ण है और शरीर जराजीन है बेटा तो इस जराजीन रुग्ण शरीर से पैदा होगा मां चाहे सपने कितनी देखती हो कि बेटा बड़ा स्वस्थ होगा महावीर जैसा स्वस्थ होगा इससे कुछ हल नहीं होने वाला है इस सपने से बेटा पैदा नहीं होने वाला बेटा तो सच्चाई से पैदा होगा तुम्हारा कल तुम्हारे सपने से पैदा नहीं होगा तुम्हारे आज की असलियत से पैदा होगा हकीकत से पैदा होगा तुम आज क्या हो अगर तुम नाच रहे हो तो तुमने आने वाले कल के लिए नाच दे दिया अगर तुम प्रमुदित हो प्रफुल्लित हो तो कल का फूल खिलने ही लगा क्योंकि जिस फूल को कल खिलना है उसकी कली आज ही तैयार हो रही है प्रति तुम अगला पल पैदा कर रहे हो प्रति क्षण अगला क्षण तुम्हारे भीतर निर्मित हो रहा है तैयार हो रहा है तुम सृष्टा हो तुम अपने समय को खुद पैदा करते हो इसलिए मैं तो कहता हूं आज जियो लेकिन तुम्हें लगता है वर्तमान जीने जैसा नहीं लगता अगर वर्तमान जीने जैसा नहीं लगता तो कल भी तो वर्तमान होकर ही आएगा फिर वो भी जीने जैसा नहीं लगेगा परसों भी वर्तमान होकर ही आएगा वो भी जीने जैसा नहीं लगेगा तो इसी को तो मैं आत्मघात करना कहता हूं तो तुम आत्महत्या कर रहे हो जी नहीं रहे हो जीने का कोई और उपाय नहीं आज ही है और आज ही जीना है जीने जैसा लगे या ना लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जीने का और कोई ढंग है ही नहीं जीना तो यही होगा कल के भुलावे में मत पड़ो कल के भुलावों ने बहुतों को डुबाया है आज जियो यह क्षण खाली ना चला जाए यह क्षण अवसर है, इसे तुम ऐसा ही मत गमा देना कुछ बना लो इसका कुछ रस ले लो इसमें कुछ भोग लो इसे कुछ पहचान लो इसे इसका स्वाद उतर जाने दो तुम्हारे प्राणों में यह ऐसा ही ना चला जाए क्योंकि अगर समय ऐसा ही जाता है तो समय को ऐसे ही चले देने की आदत मजबूत होती चली जाती फिर धीरे दीर धीरे समय को गंवाना तुम्हारी प्रकृति हो जाती भोगो ऐ चूसो इस क्षण को निचोड़ लो इसको पूरा इसका रस जरा भी छूट ना जाए यही परमात्मा के प्रति धन्यवाद है क्योंकि उसने तुम्हें अवसर दिया जीवन दिया और तुमने ऐसे ही गवा दिया परमात्मा तुमसे यह ना पूछेगा यहूदियों की किताब है तालमुत बड़ी अनूठी किताब है दुनिया में कोई धर्म शास्त्र वैसा नहीं तालमुत कहती है कि परमात्मा तुमसे यह ना पूछेगा कि तुमने कौन कौन सी गलतियां की गलतियों का वो हिसाब रखता ही नहीं बड़ा दिल है परमात्मा तुमसे पूछेगा तुम्हें इतने सुख के अवसर दिए तुमने भोगे क्यों नहीं गलतियों की कौन फिक्र रखता है भूल का कौन हिसाब रखता है वो तुमसे पूछेगा इतने अवसर दिए सुख के तुमने भोगे क्यों नहीं तालमुत कहती है एक ही पाप है जीवन में और वो है जीवन के अवसरों को बिना भोगे गुजर जाने देना जब तुम आनंदित हो सकते थे आनंदित न हुए जब गीत गा सकते थे गीत न गाया सदा कल पर टालते रहे स्थगित करते रहे स्थगित करने वाला आदमी जिएगा कब कैसे जिएगा स्थगित करना ही तुम्हारे जीवन की शैली हो जाती बच्चे थे तब जवानी पर छोड़ा जवान हो तब बुढ़ापे पर छोड़ोगे और बुढ़ापे में लोग हैं वो अगले जन्म पर छोड़ रहे हैं वो कह रहे हैं परलोक में देखेंगे यही लोक है एकमात्र और यही क्षण सत्य का यही चल है बाकी सब झूठ है मन का जाल है लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लगता है तुम्हारी मर्जी तुम्हें अच्छा लगता हो तो मैं कौन हूं बाधा देने वाला तुम सपने देखो कभी ना कभी तुम जागोगे तब रोगे पछताओगे तब तुम पछताओगे कि इतना समय यू ही गमाया? और ध्यान रखना जीवन में जितना दुख भर लोगे जितने आंसू घने कर लोगे, जितना पछतावा हो जाएगा उतना ही कठिन हो जाता है रोकना फिर दुख को आंसुओं को कभी तुमने ख्याल किया हंसी तो एकदम रुक जाती रोना एकदम नहीं रुकता तुम हंस रहे हो एकदम रोक सकते हो रोना एकदम नहीं रुकता थमते थमते थमेंगे आंसू रोना है कुछ हंसी नहीं दुख ऐसा सरोबोर कर लेता है दुख ऐसी गहराइयों तक प्रविष्ट हो जाता है तुम्हारी जड़ों तक समाविष्ट हो जाता है, कि फिर तुम उसे रोकना भी चाहो तो कैसे रोको थमते थमते थमेंगे आंसू रोना है कुछ हंसी नहीं है ये कोई मजाक नहीं है कि रो लिए और रोक लिए यह कोई हंसी नहीं है कि हंस लिए और रोक लिए हंसी तो तुम्हारी ऊपर ऊपर होती रुक जाती रोना बहुत गहरे चला जाता है रोना तुम्हारे जीवन में सब तरफ भर जाता है और रोज रोज अगर तुम रोने को इस तरह संभालते गए और जीने को कल पिटालते गए तुमने कहा हंसेंगे कल रोएंगे आज और तुम जो दलील दे रहे हो वो दलील ये है कि अपना वर्तमान तो सुखद मालूम नहीं पड़ता इसलिए सुखद सपने देखेंगे सुखद वर्तमान क्यों नहीं है ये पूछो इसलिए नहीं है कि कल भी तुमने सपने देखे थे आज के और कल का दिन गंवा दिया जिसमें आज सुखद हो सकता था जिसमें आज की आधारशिला रखी जा सकती थी कल तुमने गमा दिया इसलिए आज दुखद है और तुम यही दलील दे रहे हो कि हम आज को भी गंवाएंगे क्योंकि कल का सपना अच्छा मालूम पड़ता तुम्हारी मर्जी गणित साफ है फिर मुझसे मत कहना कि हमें किसी ने चेताया नहीं तुम्हें यह मौका न मिलेगा कहने का यह ध्यान रखना कि हमें किसी ने चेताया नहीं दूसरों को तो ये भी सुविधा है कहने की कि उन्हें किसी ने चेताया नहीं लेकिन मैं तुम्हें रोज चेता रहा हूं चौथा प्रश्न पिछले जन्म के संस्कार इस जन्म में आदत बन जाते हैं इस जन्म की आदतें अगले जन्म में फिर संस्कार बन जाएंगी फिर अंत कहाँ है अंत है इस बात में इस सत्य को जान लेने में कि तुम संस्कार नहीं हो तुम आदत नहीं हो अंत है इस सत्य के प्रति जाग जाने में कि तुम पृथक हो अंत है होश में अंत है साक्षी भाव में निश्चित ही तुमने कल भी क्रोध किया था परसों भी क्रोध किया था आदत बन गई आज किसी ने जरा सा उकसा दिया अंगारा तो था ही भीतर रोज रोज संभाला था हो ही राख भी जमी थी तो बस ऊपर जरा सी परत थी किसी ने फूक मार दी परत झड गई अंगारा बाहर आ गया तुम क्रोध से भर गए आज तुम क्रोध करोगे कल के लिए फिर और तैयारी हो गई ऐसे रोज रोज तुम अभ्यास बनाते जाओगे संस्कार गहन होता जाएगा और जितना संस्कार गहन हो जाएगा उतने ही तुम यंत्रवत हो जाओगे कोई भी तुम्हारी बटन दबा दे तो क्रोध करवा दे कोई भी तुम्हारी बटन दबा दे तो तुम प्रसन्न हो जाओ कोई भी झुक के नमस्कार कर ले तुम्हारी प्रशंसा कर दे तो तुम गदगद -गद, कोई जरा गाली दे दे तो तुम जार जार तुम यंत्रवत हो जाओगे और बटने लोगों को पता हो जाती सबको पता है एक दूसरे की बटने कहाँ से दबा दो कि सब ठीक हो जाता है कहाँ से दबा दो कि सब गड़बड़ हो जाता है तुम तो मशीन हो क्या या मनुष्य हो मनुष्य होने का इतना ही अर्थ है कि कोई तुम्हारी क्रोध की बटन दबाए चला जाए लेकिन तुम कहते हो नहीं करना तो बटन दबती रहती वो आदमी थक जाता लेकिन तुम क्रोध नहीं करते तुम कहते हो मैं अपना मालिक हूं जब करना चाहूंगा करूँगा जब न करना चाहूंगा नहीं करूँगा प्रतिक्रिया और क्रिया में यही फर्क है प्रतिक्रिया में दूसरा मालिक है तुम नहीं और क्रिया में तुम मालिक हो दूसरा नहीं और बड़े मजे की बात है प्रतिक्रिया बांधती है क्रिया मुक्त करती है जो अपने कर्म का मालिक है उसके कर्म का कोई संस्कार नहीं बनता और जो अपने कर्म का मालिक नहीं है जो प्रतिकर्म करता है रिएक्ट होता है सिर्फ उस आदमी के जीवन में बंधन बनते चले जाते रोज रोज जाल मजबूत होता चला जाता है आखिर में तुम पाते हो तुम तो बचे ही नहीं आतों का एक ढेर मुर्दा ढेर जिसमें से जीवन कभी का उड़ चुका पक्षी तो जा चुका है जीवन का बहुत पहले कठघरा छूट गया है पिंजड़ा छूट गया है जागो इसके पहले की देर हो जाए और आत्तों से मुक्त होना शुरू करो मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि बुरी आत्तों से मुक्त हो जाओ और भली आदतें बना लो तुम्हारे महात्मा गण तुमसे यही कह रहे हैं वो तुमसे कहते हैं बुरी आदतें छोड़ो अच्छी बनाओ मैं तुमसे कहता हूँ आदत छोड़ो बुरी और अच्छी आदत से कोई फर्क नहीं पड़ता लोहे का हो पिंजड़ा की सोने का क्या फर्क पड़ता है एक आदमी को सिगरेट पीने की आदत है सारी दुनिया बुरी कहती दूसरे को माला फेरने की आदत है सारी दुनिया अच्छा कहती जो सिगरेट पीता है वो अगर न पिए तो मुसीबत मालूम होती जो माला फेरता अगर न फेरने दो तो मुसीबत मालूम होती दोनों गुलाम हैं एक को उठते से सिगरेट चाहिए दूसरे को उठते इसे माला चाहिए माला वाले को माला ना मिले तो माला की तलफ लगती सिगरेट वाले को सिगरेट ना मिले तो सिगरेट की तलफ लगती ऐसे बुनियाद में बहुत फासला नहीं है सिगरेट भी एक तरह का माला फेरना है धुआं भीतर ले गए बाहर ले गए, ले गए भीतर ले गए बाहर ले मन के फिरा रहे बाहर भीतर धुएं की माला है जरा सूक्ष्म कोई अपना कंकड़ पत्थर की फेर रहा है जरा स्थूल है असली सवाल आदत से मुक्त होने का है मैं नहीं ये नहीं कह रहा हूं कि मालमत फेरो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिगरेट पियो मैं ये कह रहा हूं कि तुम मालिक रहो कोई आदत ऐसी ना हो जाए कि मालिक बन जाए कोई आदत मंदिर जाने की आदत भी मालिक ना हो जाए ध्यान करने की आदत भी मालिक ना हो जाए मालिक तुम ही रहो मालकियत बचा के आदत का उपयोग कर लेना यही साधना है मालकियत खो दी और आदत सवार हो गई तो तुम यंत्रवत हो गए तब तुम्हारा जीवन मूर्छित है ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आके कहते हैं कि अगर पूजा ना करें रोज तो बेचैनी लगती वो सोचते हैं कि बड़ा धार्मिक बड़ी धार में घटना घट गट गई उनके जीवन मैं उनसे पूछता हूँ पूजा करने से कुछ आनंद मिलता है वो कहते हैं आनंद तो कुछ नहीं मिलता लेकिन ना करें तो बेचे नहीं लगती यही तो सिगरेट पीने वाला कहता है वो कहता है कि उससे पूछो कुछ आनंद मिलता है वो कहते हैं आनंद क्या रखा है आनंद तो कुछ नहीं मिलता कभी कभी खांसी जरूर आती आनंद तो कुछ भी नहीं मिलता लेकिन न पियो तो बेचे मालूम होती इससे तुम थोड़ा सोचो इसी को मैं यंत्र हो जाना कहता हूं कि जिससे कुछ भी नहीं मिलता है उससे भी ना करने पर बेचैनी मालूम होती उपलब्ध कुछ भी नहीं होता है पाने को कुछ भी नहीं है लेकिन छोड़ने में मुसीबत क्योंकि आदत ने पकड़ा है अब आदत इतना ही कर सकती है करो तो कुछ ना मिले ना करो तो कुछ खोता मालूम पड़े अभी बड़े मज़े की बात है जिस चीज को करने से कुछ नहीं मिलता उसको ना करने से खोएगा कैसे कुछ खोता नहीं सिर्फ पुरानी आदत पुरानी लकीरों पर न चलने से अर्चन मालूम होती मैं एक बहुत बड़े वकील को जानता था उनकी आदत थी कि जब भी वो अदालत में खड़े होते पैरवी करते बड़े वकील थे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के थे लंदन और पेकिंग और दिल्ली तीन जगह उनके दफ्तर थे तो उनकी आदत थी कि वो अपने कोट का बटन घुमाने लगते थे जब अटक जाते सभी की होती कोई अपना सिर खुजलाने लगता है कोई कुछ करने लगता है उस आदत का भी वैसा ही उपयोग है जैसे बटन दबाने का तो अगर जब भी उनके विचार उलझ जाते या कोई उत्तर न सूझता तो वो कोर्ट का बटन घुमाने लगते घुमाने से कुछ मिलता था ये तो पक्का पता नहीं क्योंकि कोर्ट का बटन घुमाने से क्या मिलेगा और जिसकी बुद्धि उलझी हुई हो समझ में ना आ रहा हो वो कोई कोर्ट के बटन घुमाने से कुछ बात समझ में आ जाएगी लेकिन विरोधियों को यह बात दिखाई पड़ गई कि वो जब भी उलझ जाते हैं तो बटन घुमाते एक बड़ा मुकदमा था एक बड़ी स्टेट का मुकदमा था प्रीवी काउंसिल में लाखों का मामला था तो विरोधी वकील ने उनके सोफर को मिला लिया कुछ पैसे दिए और कहा कि तू इतना करना उनके कोर्ट के ऊपर का बटन तोड़ देना तो वह जब अदालत में अपना कोर्ट लेके हाथ में रख के आए तो वो बटन नदारत था तो उस वक्त उन्होंने देखा भी नहीं कोर्ट डाल लिया जब वो पैरवी करने लगे और वक्त आया हाथ कोट के बटन पर गया बस सब गड़बड़ हो गए जैसे मस्तिष्क ने सांस छोड़ दिया कुछ सूझबूझ ही ना रही चक्कर सा मालूम हुआ बैठ गए पहला मुकदमा हारे वो वो मुझसे कहते थे कि उस बटन से मुझे मिला तो कभी कुछ नहीं लेकिन गंवाया मैंने बहुत उस बटन के घुमाने से कुछ मुझे सूझबूझ आती थी ऐसा भी नहीं था लेकिन बटन ना पा बस मैं समझ ही न पाया कि अब क्या करूं हाथ जैसे कोई हथियार छूट गया भरोसा किए बैठे थे और वक्त पर जिस पे भरोसा था वो दगा दे गया जिनको तुम आदते कहते हो बुरी हो या भली इससे कोई भेद नहीं पड़ता सब आदतें मालिक हो जाएं तो बुरी है तुम मालिक रहो तो कोई आदत बुरी नहीं गुलामी बुरी है मालकियत भली है मेरी परिभाषा यही है संस्कार बन रहे हैं प्रतिपल आत्मनिर्मित हो रही तुम जरा दूर खड़े रहो तुम अपनी मालकियत मत खो निश्चित जीवन में आत्मों की जरूरत है अगर आतते न हो तो जीवन बहुत कठिन हो जाए आतें जीवन को सुगम बनाती तुम टाइपिंग सीखते हो या कार चलाना सीखते हो अगर आदत न बने और रोज़ रोज फिर वहीं खड़े हो जाओ जहाँ पहले दिन खड़े हुए थे फिर देखने लगो कि अब टाइप करने का फिर मौका आया फिर सीखो या कार चलाने का फिर नौबत आ गई या फिर से सीखो तो जिंदगी बहुत असंभव हो जाए तुम कार चलाना एक बार सीख लेते हो आदत बन गई फिर हाथ ही काम किए चले जाते हैं फिर तुम्हें ध्यान भी देने की जरूरत नहीं होती ठीक ठीक ड्राइवर गीत भी गुनगुना लेता है बात भी कर लेता है रेडियो भी सुन लेता है और कुछ तो ड्राइवर ऐसे हैं कि जब की भी ले लेते और गाड़ी चलती रहती जीवन में आदत की ज़रूरत है बस ध्यान इतना ही रखना ज़रूरी है कि आदत मालिक ना हो जाए मालिक तुम बने रहो तो संसार में कुछ भी बुरा नहीं स्वामित्व तुम्हारा हो तो संसार में सभी कुछ अच्छा है स्वामित्व खो जाए तुम गुलाम हो जाओ तो वो गुलामी चाहे कितनी ही कीमती हो खतरनाक है हीरे जवाहरात लगे हों शिक्षों पर जंजीरों पर तो भी उनको आभूषण मत समझ लेना वो खतरनाक है वो महंगा सौदा है अपने को गमा के इस जगत में कमाने जैसा कुछ भी नहीं हां अपने को बचा के जितना खेल खेलना हो खेल ले सकते हो जब परमात्मा ही लीला कर रहा है तो तुम क्यों परेशान हो लेकिन परमात्मा मालिक है और जब तुम भी अपनी आत्माओं संस्कारों के मालिक हो जाओगे तो तुम भी अपने छोटे से संसार में परमात्मा हो जाते हो बुद्ध ने इसी को होश कहा है कि सब करना लेकिन होश पूर्वक करना कदम भी उठाना तो होश पूर्वक उठाना उठना बैठना लेटना होश पूर्वक कोई भी चीज बेहोशी में मत करना अगर तुम होश को साधते रहो तो आदत तो बनती रहेगी आदत का तुम उपयोग करते रहोगे लेकिन आदत के पीछे होश की धारा भी बह रही है चैतन्य का दिया भी चल रहा है वो भी निर्मित हो रहा है उसकी भी सघनता बढ़ रही उसका भी प्रकाश गहन होता जा रहा है जीवन में सिर्फ आदतें ही आदत रह जाएं, तो आत्मा खो जाती आदतों के पीछे तुम भी रहो अलग पृथक और इतनी तुम में मालिकियत हो कि किसी आदत को अगर तुम छोड़ना चाहो तो इसी क्षण छोड़ दो लौट के दोबारा सोचने की जरूरत बिना पड़े मैंने सुना है कि जब पहली दफा उत्तर ध्रुव पर यात्री पहुंचे तो एक बड़ी मुसीबत में पड़े तीन महीने का भोजन था वो चुक गया और कोई पंद्रह बीस दिनों ने भूखे उपवास में गुजारने पड़े कभी मछली पकड़ लेते तो ठीक कभी ना पकड़ पाते तो मुश्किल जहाज उलझ गया है बर्फ में फंस गया लेकिन उन यात्रियों का जो कैप्टन था उसको सबसे ज़्यादा जो मुसीबत आई वो भोजन की नहीं थी लोग बिना भोजन के रहने को तैयार थे यात्रियों का दल सिगरेट की सबसे ज़्यादा मुसीबत खड़ी हुई सिगरेट खत्म हो गई तो लोगों ने जहाज़ की रस्सियाँ काट काट के पीना शुरू कर दी कैप्टन घबराया उसने कहा अगर 20 दिन ये सिलसिला रहा तो फिर हम कभी वापस ना पहुंच पाएंगे तुम रस्सी ही काटे डाल रहे तो ये जहाज़ आगे कैसे बढ़ेगा ये पाल गिर जाएंगे मगर लोगों ने लोग इतने दीवाने सिगरेट पीने के लिए कि कैप्टन करे भी क्या एक आदमी बाकी सब सिगरेट पीने वाले उनका करो भी क्या वो रात को चोरी से काट लें इधर उधर से काट लें जब ये जहाज़ लौट के किसी तरह आया और इसकी अखबारों में खबर छपी तो एक आदमी ने अमेरिका में ये अखबार पढ़ते वक्त अपनी सिगरेट भी पी रहा था अखबार भी पढ़ रहा था उसे अचानक ये बात अजीब सी लगी कि लोग गंदी रस्सियाँ काट काट के पी गए वो भी चेन स्मोकर था उसने सोचा हाथ में सिगरेट थी उसने सोचा कि क्या यही गति मेरी होती अगर मैं भी उनके साथ होता क्या मैं भी रस्सियां काट के पी जाता एक क्षण उसे ख्याल आया उसने सिगरेट एस्ट्रिप रख रखती और उसने कहा अब इसको तभी उठाऊंगा जब मेरी ऐसी दशा आ जाए कि मुझे लगे अब मैं गंदी रस्सियां भी पी सकता हूं नहीं तो नहीं उठाऊंगा बीस साल बीत गए वो सिगरेट अपनी टेबल पर ही रखे रहा लोग उससे पूछते भी कि आधी जली सिगरेट यहाँ क्यों रखी वो कहती कि इसको मुझे उठाना है किसी दिन लेकिन उसी दिन उठाऊँगा जिस दिन मेरी पीड़ा ऐसी हो जाएगी कि आदत बड़ी और मैं छोटा हो जाऊँगा लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ वो घड़ी आती नहीं 20 साल बीत गए मैंने 20 साल से सिगरेट नहीं पी है और याद भी नहीं आई है मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी आ जाए क्योंकि मैं जानना चाहता हूं किस मुसीबत में जहाज़ के लोगों को रस्सियाँ पीनी पड़ेंगी लेकिन वो कभी ना आई उसने अपना संस्मरण लिखा मैं संस्मरण पढ़ रहा था उसने संस्मरण में लिखा कि मैं समझ नहीं पाता कि क्या बात हो गई क्योंकि पहले भी मैंने कई बार सिगरेट छोड़ना चाही थी लेकिन नहीं छोड़ सका था कई बार छोड़ी भी थी तो दो, दो दिन, दिन दो दिन के बाद फिर पीने लगा था लेकिन क्या हुआ अब तो मैं छोड़ा भी नहीं था सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा हूं कि जब भी आदत पकड़ लेगी और झकझोर डालेगी तो पीऊंगा लेकिन मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि मैं भी उस जहाज में अगर होता तो क्या मैंने रस्सियां पी होती बीस साल से आदत आई नहीं मेरी समझ में नहीं आता कि हुआ क्या उसकी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसे ध्यान का कुछ पता नहीं होश का कुछ पता नहीं इसने छोड़ी नहीं है सिगरेट छूट गई होश के कारण क्योंकि वो एक ही होश साधे हुए कि जब इतने जोर से तलफ पकड़ेगी कि मैं रस्सियां पी लेता तभी पीऊंगा लेकिन उस होश के कारण तलफ नहीं पकड़ती होश हो तो तलफ पकड़ती ही नहीं अब उसे कोई होश को जानने वाला मिले तो उसे उत्तर मिले लेकिन अनजाने उसने होश साध लिया है तुमसे मैं कहता हूं जो जो आदत तुम्हें पकड़े हो जबरदस्ती पकड़े हो उसके प्रति होश साधना मैं तुमसे नहीं कहता सिगरेट पीना छोड़ो मैं कहता हूं होस पूर्वक पियो मैं तो यहां आश्रम में एक कमरा बनवाने जा रहा हूं जहां पूर्वक सिगरेट पीने वालों को सुविधा होगी कि तो वो जाके वहां सिगरेट जरूर पिए लेकिन जितनी देर पिए उतनी देर ध्यान रखें एक क्षण को भी बेहोशी में न पिए बस फिर अगर पीना हो तो मजे से पिए कोई हर्जा नहीं लेकिन मैं जानता हूं अगर होश सज जाए तो ऐसी मूढ़ता कौन करेगा ऐसी मूढ़ता तो बेहोशी में ही होती है तो मैं तुमसे कुछ भी छोड़ने को नहीं कहता क्योंकि मैं जानता हूं छोड़ने से कभी कोई छोड़ नहीं पाया मैं तुमसे केवल होश साधने को कहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं होश साधने से जो भी व्यर्थ है अपने आप छूट जाता है और जो सार्थक है बच रहता है होश आध्यात्मिक जीवन की आखिरी है अल्केमी है वो रसायन है उसके अतिरिक्त सब विस्तार की बातें आज इतना